श्री भगवान बोले हे महाबाहो फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचन को सुन जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने का न देवता लोग जानते हैं और न महर्षिजन ही जानते हैं क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ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 अर्जुन बोले आप परम ब्रह्म परम धाम और परम पवित्र हैं क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और आप भी मेरे प्रति कहते हैं हे केशव जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इन सबको मैं सत्य मानता हूँ हे hey भगवान आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही हे भूतों को उत्पन्न करने वाले हे भूतों के ईश्वर हे देवों के देव हे जगत के स्वामी हे पुरुषोत्तम आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं इसलिए आप उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ है जिन विभूतियों के द्वारा आप सब लोगों को व्याप्त करके स्थित है हे hey योगेश्वर मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हूं आपको जानू और हे भगवान आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं हे जनार्दन अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कही क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है श्री भगवान बोले हे कुरुश्रेष्ठ अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है हे अर्जुन मैं सब भूतों में हे अर्जुन मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूं मैं अदिति के बारह पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं उनचास देवताओं का तेज और नक्षत्रों का आधिपति चंद्रमा हूँ मैं वेदों में सामवेद हूँ देवों में इंद्र हूँ इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ मैं आठ वसुओं में अग्नि हूँ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 देवर्षियों में नारद मुनि गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूं घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्च श्रवा नामक घोड़ा श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान मैं शस्त्रों में वज्र और गौवों में कामधेनु हूँ शास्त्रोक्तृति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराजवासुकी हूँ मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्रीराम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ हे अर्जुन सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ मैं विद्याओं में अध्यात्म मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ मैं अक्षरों में अकार हूँ समासों में द्वंद्व नामक अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति का हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति श्री वाक स्मृति मेता धुति और क्षमा हूँ तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में बृहत्ता तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में बृहत्साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतियों में वसंत में मैं हूँ मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ मैं जीतने वालों की विजय हूँ निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ वृष्णीवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा पांडवों में धनंजय अर्थात तू मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ ज्ञानवानों का तत्वग्ञान मैं ही हूँ अरे हे अर्जुन जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ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 हे hey अर्जुन इस बहुत को जानने से तेरा क्या प्रयोजन है मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्रा से धारण करके स्थित हूँ